ध्यान और आध्यात्मिक जीवन प्रथम भाग आध्यात्मिक आदर्श अध्याय एक अध्यात्म की खोज आध्यात्मिक परिवर्तन युवा राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बाग में एक वृक्ष के नीचे अपने विचारों में खोए बैठे थे मध्य रात्रि के अंधकार में सारे जगत पर निस्तब्धता और शांति छाई हुई थी नर्तकियों के हंसी मजाक और कुहल से ऊब वे भोजन कक्ष को त्याग कर कुछ ही क्षण पूर्व यहाँ आए थे एक तीव्र असंतोष एक गहरी रिक्तता उनके भीतर बढ़ती जा रही थी अचानक उन्हें कुछ विचित्र वाणियाँ सुनाई दी उन्होंने सुना आकाश में कुछ देवता सामगान कर रहे थे जुड़ाना चाहता हूँ कहाँ जुड़ाऊँ न जाने कहाँ से आकर कहाँ वहाँ जा रहा हूँ बार बार आता हूँ न जाने कितना हँसता और कितना रोता हूँ सदा मुझे यही विचार लगा रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ऐस होने वाले नींद से उठो और फिर कभी मत सो जाना सिद्धार्थ उठ खड़े हुए अपनी पत्नी और संतान की ओर अंतिम बार देखा और अपने ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़े जिसने अंततोगत्वा उन्हें बुद्ध और तथागत बना दिया आध्यात्मिक पथ का अंगीकार करने वाले एकमात्र बुद्ध ही नहीं थे कठोपनिषद में कहा गया है उत्तिष्ठत जाग्रत वाप्राप्य वरान अर्थात उठो जागो और महान आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण कर सत्य का साक्षात्कार करो वस्तुतः अति प्राचीन काल से भगवान महान शास्त्रों के माध्यम से मानव को अपना बोझा स्वयं उठाकर उनके पीछे आने का आह्वान करते रहे हैं और इस आह्वान को सुनकर प्राच्य और पाश्चात्य देशों में हजारों लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग कर अति चेतन राज्य की इस यात्रा का अंगीकार किया है सामान्य लोगों के लिए यह संसार और इसके सुख बहुत महत्व रखते हैं लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नित्य और अनंत परमात्मा के लिए तरहते हैं स्वामी विवेकानंद के सत्य के लिए अथक प्रयास और संघर्ष का विचार करो वे असाधारण रूप से पवित्र शक्ति सम्पन्न सुंदर बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न थे तथा यदि चाहते तो सांसारिक जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते थे अपने परिवार की दरिद्रता और असहायता भी उन्हें सांसारिक जीवन की ओर खींचने के प्रबल कारण हो सकते थे लेकिन इन सभी प्रलोभनों के बावजूद उन्होंने त्याग और सेवा के पथ को चुना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय अवश्य आता है जब वह आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति आकृष्ट होता है इस आमंत्रण के प्राप्त होने पर वह उसे सुने बिना नहीं रह सकता तब संसार की कोई भी वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर पाती उस उच्चतर आह्वान का अनुसरण किए बिना वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता यह आंतरिक जागरण तथा उच्चतर आदर्श के अनुसरण करने की अपरिहार्य प्रेरणा आध्यात्मिक जीवन के शुभारंभ की ज्योतक है उसके बाद आध्यात्मिक लक्ष्य साधक को सारा जीवन आकर्षित करता तथा उसकी स्मृति से बार बार उदित होता रहता है सांसारिक लक्ष्यों के स्थान पर आध्यात्मिक लक्ष्य को स्वीकार करने का परिवर्तन ईश्वरोन्मुख्ता कहलाता है इससे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है कुछ लोगों में यह परिवर्तन अचानक होता है कुछ में उसका क्रमिक विकास होता है किसी भी देश में किसी भी काल में ऐसी सच्ची स्वरोन्मुखता कुछ ही लोगों में उपस्थित होती है तुम चाहो या ना चाहो सच्चा आध्यात्मिक जीवन चुने हुए कुछ अल्प लोगों के लिए ही होता है सामूहिक आध्यात्मिकता का आदर्श भले ही बड़ा सुंदर क्यों न प्रतीत हो यह कभी संभव नहीं है भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों लोगों में केवल कुछ ही आध्यात्मिक जीवन अंगीकार करते हैं और इनमें से भी मात्र कुछ व्यक्ति अति चेतन अनुभूति प्राप्त करने में सफल होते हैं लेकिन हम में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि हम वे चुने हुए अल्पसंख्यक लोग हैं तथा उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य ही की प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए आध्यात्मिक स्प्रिया दुर्लभ सौभाग्य है धर्म जीवन में भी एक प्रकार का अभिजात तंत्र या रईस है महान संत और ऋषि तथा सभी धर्मों के सिद्ध महापुरुषों का एक विशिष्ट वर्ग होता है लेकिन सांसारिक रईसों के विपरीत आध्यात्मिक रईस अपनी संपदा का वितरण दूसरों में करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं वे जिसका स्वयं उपभोग करते हैं उसे दूसरों को देने में केवल प्रसन्न ही होते हैं लेकिन खेत की बात तो यह है कि बहुत कम लोग आध्यात्मिक जीवन की महान संपदा के इच्छुक होते हैं अधिकांश लोग अध्यात्म प्रसाद की सुख उष्णता का आनंद लेने के बदले संसार रूपी सुअर खाने में लौटना अधिक पसंद करते हैं घोड़े को पानी से के निकट ले जाया जा सकता है लेकिन यदि वह पानी पीना ना चाहे तो उसे पिला नहीं सकते अतः चारों ओर वह देखने की आवश्यकता नहीं है कि कितने लोग आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं यदि तुम्हें उच्च आदर्श आकृष्ट करे यदि उसके आह्वान का अनुभव हो तो उसे अंगीकार करो और उसकी शर्तें पूरी करो यदि दूसरे उस आह्वान को अनसुना कर दे, तो उसके संबंध में तुम अधिक कुछ नहीं कर सकते आध्यात्मिक जीवन में दूसरों से अलग मार्ग को स्वीकार करना अनिवार्य है शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रैमेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व व मुख्यत्व महापुरुष संशय विवेक चुनावी अर्थात मनुष्य जन्म मुक्त होने की इच्छा और महापुरुष का संशय ये तीन दुर्लभ है तथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं लेकिन इन तीन दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भी पर्याप्त नहीं है हमें इनके द्वारा लाभान्वित होने के लिए तत्पर होना चाहिए तथा आध्यात्मिक जीवन के लिए सर्वस्व त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी मूल्य को चुकाने की तथा किसी भी कठिनाई का सामना करने की तत्परता होनी चाहिए यदि किसी कारण हमारा मन उच्चतर तथा चिरंतन तत्वों की ओर आकृष्ट हो तो हमें इसे बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए तथा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम लक्ष्य प्राप्ति तक बिना रुके थके उच्चतम पथ पर धीर स्थिर भाव से प्रगति करते रहें आध्यात्मिक उत्साह बनाए रखना चाहिए लेकिन हमारे शिथिल हो जाने का खतरा सदा बना रहता है अतः आध्यात्मिक जीवन को अंगीकार करने के कुछ समय बाद अधिकांश लोग आध्यात्मिक प्रयास बंद कर देते हैं मन की अत्यधिक चंचलता और बहिर्मुखता के कारण वे अधिक समय तक आध्यात्मिक उत्साह और तीव्रता बनाए नहीं रख पाते और निष्ठापूर्वक लगन के साथ साधना और स्वाध्याय नहीं करते अतः हमें सावधान रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए दृढ़ निष्ठा एकमात्र आवश्यक वस्तु है हुए अथवा प्रयास में ढील दिए बिना महान लगन और अटूट दृढ़ता द्वारा ही प्रगति संभव है वर्ष वर्ष अपने एक प्रसिद्ध कविता में कहते हैं हमारा जन्म निद्रा और विस्मृति मात्र है एक अन्य गीत में वे कहते हैं संसार हमसे बहुत अधिक जुड़ा हुआ है पहले और बाद में बाते और खोते हम अपने शक्ति क्षय करते हैं हमें इस तरह अपना सारा जीवन नहीं गवाना चाहिए